नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का था दिल से स्वागत है आज हम फिर से बात कर रहे हैं देवेंद्र कुमार नायक जी से और आप सभी की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत में देवेंद्र कुमार नायक जी का तह दिल ऐसी स्वागत है धन्यवाद देवेंद्र कुमार जी हम पिछले एपिसोड में बात किया था तबले के बारे में और कुछ तालों के बारे में हमने बात की थी तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने आखिरी में बात किया था केरवा के बारे में केरवा और दादरा के अलावा भी कौन कौन से और ताले मुख्य रूप ऐसी बजाई जाती है उसको थोड़ा सा गीतों के साथ हमें बताइए तो हमें आइडिया आ जाएगा स्टार्टिंग में आपको छह सात आठ जो भी ये मात्रा है मात्रा के हिसाब से इनके नाम और नाम के साथ में इनके जो बोल है जी जी विभाग कितने हैं उसके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा बताऊंगा सबसे पहले जैसे मुख्य आपने पूछा मुख्य जो कॉमन बजाई जाती है तो कॉमन के अंदर सबसे पहले छह मात्रा जो दादरा है जैसा आपने कवाली कवाली में ये ज्यादातर बजाई जाती है और भजनों में भी इसका उपयोग होता है तो दादरा दादरा ये छह मात्रा का होता है इसमें विभाग दो बनाए गए तीन तीन के पार्ट है तो वो उसके अंदर जो पहली मात्रा है उसके नीचे क्रॉस है लिखने में आता है कि एक क्रॉस तो क्रॉस का मतलब वहां पर सम होता है और जीरो जीरो का मतलब होता है खाली इस तरह से ये दो विभाग बने हुए अच्छा अब पहले विभाग के अंदर बोल आते हैं धा ना और सेकंड विभाग के अंदर आता है धा तिन्ना ये दो विभाग के अंदर बटोगे लेकिन इसे जब बजाने के अंदर वही काउंटिंग वाला है कि की बीच में रुकना नहीं है आपको गैप नहीं लेना कंटिन्यू आपको बजाना इसमें यह है की स्पीड अगर ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा की स्पीड में बजेगा स्पीड कम है तो स्पीड कम वाली उसमें बजेगा ठीक है और दादरा के अंदर गीत भी है इसमें ठीक है तो मैं आपको फिल्मी गीत भी इसमें बता सकता हूँ दादरा के अंदर दगाबाज रे हे दगाबाज रे तोरे बड़े पड़े दगाबाजरे कल मिले हाँ कल मिले हे कल मिले हम का भूल गए बाजरे, बाजरे। इसी प्रकार से रूपक रूपक के अंदर सात मात्रा होती है अब इसके विभाग तीन है इसमें समनी है स्टार्टिंग जो है वो खाली से होता है, है। इस तरह से इसकी जो स्टार्टिंग जो बोल है वो आपको बताऊं बताऊंग तिन तिन ना धिन्ना इस तरह से ये सेवन जो बोल है इसके कंप्लीट होते हैं और उसके अंदर में आपको बताऊँ की जो पहली मात्रा है ये खाली में है उसके बाद में तीन मात्रा का है ये पहला विभाग तीन तीन ना ये पहले पहला विभाग हुआ उसके बाद में सेकंड विभाग जो है वो दिन दिन ना ये दो मात्रा का सेकंड हुआ और थर्ड जो है वो वापस ना आता है तो उसमें जो टू और थ्री लिखा हुआ आता है बुकों के अंदर तो उसका ये है कि भाई वो भरी हुई है ठीक है वहाँ पर समका नहीं है तो तीन तीन ना धिन्ना धिन्ना ये इसका एकदम फिक्स सेवन बीट है और इसे जब इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है तो साथवन तो तो ही आती है उसमें तो इस सेवन बीट का इसमें भी फिल्मी गीत है बहनायाद है, है चुपके चुप के रात धूसु बहना है उसके बाद में करवा करवा के अंदर आठ मात्रा होती है करवा अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन जो मेन जो अपने जो किताबों के अंदर और शास्त्रार्थ में जो है कैरवा उसके बोल में आपको बता रहा हूँ धा गे ना, नी न क -न। इसके विभाग दो है जो पहली मात्रा आती है धा उसके नीचे क्रॉस का निशान क्रॉस का निशान जहाँ पर भी आपको अगर बुक में बुक से सीख रहे हो तो जहां पर भी क्रॉस का निशान है उसे आप सम मानो सम का मतलब है कि भाई वो उस पर थोड़ी ताकत भी रखनी है और वो आपको दिखाना है बजाने में भी, भी आपको दिखाना पड़ेगा तो सबसे पहले धा गे नी न क तो उसके चार के बाद में जो पांचवी मात्रा आती है इस पर खाली का निशान आता है यानी जीरो लिखा हुआ आएगा ठीक है थीके? तो इस तरह से पूरी पूरी एक मात्रा है इसमें भी फिल्मी गीत है वो भी आप सुन सकते हैं ये मेरा दीवानापन है या मोहबत का सुरु ये मेरा दीवानापन है या मोहबत का सुरूर। पहचाने तो है ये तेरी नजरों का खुश दीवाना उसके बाद में दस मात्रा दस मात्रा में झप ताल झपताल की है उसके बोल दिन ना, दिन, दिन ना, धिन ना, दिन दिन ना, इस तरह से दस और इसके जो विभाग है वो चार बटे हुए तो सबसे पहला जो विभाग है इसके नीचे क्रॉस का निशान है ना उसके, दिन, टू, टू मतलब तो उसके बाद तिन्ना तिन्ना के वहां पर खाली का निशान आता है जीरो तो ना दिन दिन ना नो लास्ट वाला दिन दिन नी लिखा हुआ आता है इस तरह से ये टोटल मात्रा है दस इसमें भी फिल्मी गीत है उसके बाद में बारह मात्रा एक ताल के अंदर आती है सबसे पहले इसमें धिन धिन धागे तिरिकिट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना इस तरह से ये टोटल बारह मात्रा है अब इसके अंदर आप सोच रहे जल्दबाजी में बोले जा रहे कभी स्लो ऐसा नहीं है इसमें नहीं। इसकी काउंटिंग जो है वो टोटल बारह के, के अंदर ही आती है।, है मैं एकदम स्पष्ट से बोलकर आपको बता रहा हूँ धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कता धागे तिरकिट धिन्ना इस तरह से अगर वन टू थ्री फोर इस तरह से मेरे साथ में वापिस आप काउंट करोगे तो टोटल आपको बारह ही मिलेंगे वापिस एक बार भले आप काउंट करिए मैं आपके साथ में बोलता हूँ दिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कता धागे दिन ना तो ये टोटल बारह बारह ही आती है ठीक है तो इसमें फिल्मी गीत है बाद में दीपचंदी दीपचंदी जो है वो मात्रा की है, अच्छा। और अपने राजस्थान के अंदर जो मैं आपको बताऊ इसकी जो मात्रा है वो चौदह है और विभाग इसमें भी वापिस जो है वो चार है और सबसे पहली जो मात्रा है उस पर सम दिया हुआ है तो इसका मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बोल जो इसके है वो आपके सामने बता रहा हूँ कि धा दिन धागे गे तिन, ता तीन धागे दिन जो मैं स्पेस जो दे रहा हूँ उसे भी इसमें काउंट करना है धा दिन धागे गे तिन ता तिन धागे दिन तो इस तरह से आप जब इसे काउंट करोगे तो टोटल चौदह मात्रा पूरी आएगी वतन है मेरे चमन, तुझ पे दिल उसके बाद में जो तालों के अंदर राजा कहलाता है कहलाताल जब आप सीखने जाते हो या कहीं भी तो ये सोला सोलह मात्रा के कायदे सोला मात्रा के, के पलटे ये आपको सिखाया जाता है तो सोला मात्रा इसमें मुख्य है तबला जब भी आप प्ले करते हो तो सोला मात्रा मुख्य है तो और क्लासिकल जो है खयाल गायकी ख्याल गायकी के अंदर छोटा ख्याल जो है वो ज्यादातर त्रिताल के अंदर ही गाया जाता है त्रिताल और मध्य लय मध्य लय का मतलब है कि बीच की लय ना कम स्पीड होनी चाहिए और न ही ज्यादा होनी चाहिए बरोबर स्पीड हो तो उसे कहते हैं मध्य लय तो इसके मैं बोल बता रहा हूँ धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा धा दिन दिन ता ता दिन दिन दा <laughs> मधुबन मेरा अधिका ना जे रे मधुबन मेरा रे गिरधर की मुरलिया ये जो जो जितने भी ठेके दे थे, ताल थी वो आपको मैंने बता दिया। बता दिया और इसमें एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने जो ताल बताई हैं और ये अलग अलग राज्यों में कुछ परिवर्तन होता है कि ये सेम रहता है बजाने का तरीका अलग होगा हाँ ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया मेरे से <laughs> देव ऐसा है की अलग अलग स्टेट के अंदर घरवा घरवा जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इसे बजाया जाए दादरा जो है इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है ठीक है क्योंकि छह मात्रा जो है वो किस प्रकार से आप प्रस्तुत कर रहे हो छह मात्रा तो आपको दे दिए भाई छह मात्रा चे ये मात्रा है ये सब प्रस्तुत किस तरह से ये जो मैंने आपको बताया ये टोटल शास्त्र है जी। जो आपको बुक के अंदर मिले ठीक है लेकिन इसका जो चेंजिंग आप कितना आप इसमें चेंज कर सकते हो इसके प्रकार आप कितने बना सकते हो वो है और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से जो कैरवा है तो गुजरात के अंदर कुछ अलग तरीके से बचता है राजस्थान में कुछ अलग तरीके से बचता है ठीक <laughs>. है नेपाल में कुछ अलग तरीके से बचता है मद्रास में आप जाइए तो उधर कुछ अलग ही बजेगा महाराष्ट्र में कुछ अलग ही है इस तरह तो से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैरवा सुनने को मिलता है तो देखा आपने की किस तरह से इन तालों को अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बजाया जाता है लेकिन जो मेन बेसिक जो चीजें हैं वो काउंटिंग के हिसाब से होते हैं और इसी तरह की ये बातें होती है सिखाया तो यही जाता है, लेकिन इसके अच्छा खूबसूरती जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हो जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप उसमें कर सकते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं देवेंद्र कुमार नायक जी से और यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत फिर से हम बात करेंगे संगीत के बातें ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू पूर्ण पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसू ये मेरा दीवानापन है जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम ये मेरा दीवाना पन है या मोहब्बत का शुरू तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुशू ये मेरा दीवानापन है ये मेरा दीवानापन न हम को सताओ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतलब 90.4 पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम जैसे कि संगीत के बारे में ही बहुत सारी बातें सीख रहे हैं देवेंद्र कुमार नायक जी से जो अच्छे है, संगीतकार हैं संगीत में उन्होंने यम ए किया है शिरोही से ही बहुत ही अच्छी तरह से हमें तबले के जो ताल होते है उसके बारे में बताया उनके मुख के जो रूप है वो भी बताया और उसके बाद उनको किस तरह से गाने में यूज करते हैं वो बताया चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल आप सभी की तरफ से कहना चाहूँ कुमार जी एक बात जैसे में छोटे -छोटे जाते हैं। विभाग बताए आधे विभाग में तो सबसे पहले तो शब्द ले लिया धागे धा गे नी न ये कंटिन्यू मैं प्रस्तुत करता रहूंगा तो वो वहां पर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा फिल्म इंडस्ट्री वाले जब भी कुछ भी कम्पोज करते है तो उसकी खूबसूरती को पहले देखते तो जैसे शब्द वहां पर डालने के तो वो शब्दों के साथ में बीच बीच में छोटे छोटे कट डाल देते जैसे की तियाई कोई डाल दी कोई रेला बीच में डाल दिया कुछ कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दी फिर वापस रिदम को स्टार्ट किया तो उस हिसाब से क्या उसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है जैसे की धाधा त्रिकेट धा ये जो छोटा सा मैंने, मैंने कट जो बताया ये आप उसमें डाल सकते हो उसकी काउंटिंग के हिसाब से लेकिन जैसे मैं, मैं काउंट करू धा क्रिकेट धा तो दो मात्रा का मेरे आ गया ये ठीक है मेरे पास आठ मात्रा है तो ये कितनी बार मेरे डालना पड़ेगा कि ये आठ आ जावे तो उसकी काउंटिंग होगी दो अच्छा, वो दो का फिर चार टाइम डालने से आठ हो जाएगी आठ हो दो का अगर आप डबल करो तो चार चार हो जाएगा और उसे वापिस आप काउंट करो तो छह होगा छह हो जाएगा और फिर वापिस काउंट करो तो आठ हो जाएगा तो इसे तीन बार बजाना या चार बार बजाना उस हिसाब उस हिसाब से बजेगी इस तरह से इसकी काउंटिंग चलती रहती है कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मैं आपको त्रेताल में बताऊं सिंपल सी रिदम चल रही है धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दिन, दिन, दा दिन दिन ता ता दिन दिन दा ये मैंने आपको 16 मात्रा टोटल बताई ठीक है इसके बाद में मैं बीच बीच से इसे, इसे इसमें से रिदम चेंज कर देता हूँ जैसे कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा घेटे के दूसरी बीट लाली वो टोटल सोलह मात्रा की थी लेकिन मैंने आठ के अंदर वो सोलह को बोला वापिस उसकी जो डबल में बोला मैंने तो ये जो इसकी गणित है मेन जो है रिदम के अंदर आप एक तो टाइमिंग संभाल कर चलिए दूसरा थोड़ा सा गणित को जो चलिए अब क्या ही जाएगा ये से। संगीत के अंदर में मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ। संगीत के अंदर टोटल सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट है अच्छा। इसमें।, इसमें योग भी है आपको बहुत टाइम तक बैठना पड़ेगा वहाँ पर एकाग्रता एक वो भी जरूरी, वो जरूरी है हर एक सब्जेक्ट इसमें जुड़ा हुआ जैसे की कोई भी आपको शब्द आपके पास में लिखे हुए तो उसमें कौन सा भाव और कौन से भाव के हिसाब से कौन सी ताल उसमें डालनी जरूरी कोई गीत है रोने का और उधर आप खुशी की कोई ताल बजा दो तो जमेगा नहीं वहाँ पर वहाँ पर जैसा भाव है वैसा ही आपको वहाँ पर रिदम देनी रिदम देना सही बात वैसे पूरे गीत को कंपोज करना वैसे ही आपको राग तैयार करनी पड़ेगी जैसे कि कृषि के बारे में कृषि के बारे में आपको बताऊँ की भाई कोई कोई राग ऐसी होती है जो अपने वृक्ष है इसकी बढ़ोतरी देती है और कोई कोई राग ऐसी जो उसके लिए वो बनी हुई नहीं है तो जो बढ़ोतरी देती उन रागों के बारे में बताऊँ मेघ मेघमला राग बाहर राग ये जो राग है ये पेड़ों को बढ़ोतरी देने इनका जो वातावरण जो उनका जो नेचर है उन रागों का वो ठंडक वाला है तो इस हिसाब से वो बढ़ोतरी देगी अच्छा देवेंद्र जी मैं ये पूछना चाहता हूँ ताल में सबसे मुश्किल वाला ताल कौन सा है जब तबला बजाते हैं तो इसमें मुश्किल कहाँ आती है बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने आ, इसके अंदर जो सिंपल सिंपल जो है जैसे मैंने आपको बताया दादरा तो इसमें क्या मात्रा कंटिन्यू चलती रहती है हु. लेकिन जब एक तो आपको काउंट भी करना है और उसे उतनी टाइम के लिए स्टॉप भी करना है जैसे कि आप, मैंने आपको बताया दीपचंदी तो दीपचंदी के बोल रहे इस प्रकार से धा दिन फिर बीच में एक मात्रा आपको काउंट भी करनी यानी स्टॉप भी करना है और काउंट भी करना और काउंट भी करना है ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती कभी कभी ऐसा होता है की दो मात्रा या चार मात्रा एक साथ में काउंट तो करना है एक लेकिन वहां पर बजानी आपको चार चार एक साथ बजानी है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है एक ताला एक ताला के बोल मैंने आपको बताया कि मैंने बताया दिन दिन धागे त्रिकेट लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ धागे त्रिकेट मैं काउंट तो कर रहा हूँ दो लेकिन वहाँ पर मात्रा निकल रही है दो और चार चार निकल रही है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भाई कितने टाइमिंग के अंदर सेट करने के अंदर बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग मैंने खुद ने सीखा तो ये जो ये इस प्रकार की जो ताले आती है अंदर प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा जो स्टॉप जो देने की बात आती है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है आपको काउंट भी करना है और भी करना। और भी। ये बड़ा और इसके लिए सीधा सा है की आपको उसके बार बार बार बार जो है ना जुबान पर उसे लेना पड़ेगा अच्छा मुख पर लेना मुख पर लेना पड़ेगा की भाई ये जो है मैं आपको बताऊँ दीप तो दीप के अंदर धा दिन धागे तीन तातिन धागे दिन और ये ले लिया उसके बाद आप काउंट करो तो आपके तो गैप गैप बैठेगा बैठेगा बहुत ही अच्छा आपने बताया तो चलिए आगे और भी बातें इस तरह की करते रहेंगे हम संगीत से जुड़ी बहुत सारी बातें आपसे होगी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और अभी वक्त कह रहा है गुड बाय कहने का टाइम आया तो चलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा की आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो जरूर जाइए हमारे देवेंद्र जी के पास और संगीत के बारे में कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट देवेंद्र कुमार नायक जी से भी संपर्क कर सकते हैं उनका नंबर है 9828277320 तो ये उनका नंबर है इससे आप कॉल करके पूछ लीजिए किसी भी तरह की संगीत की बातें तबला बजाने में या ताल में कोई मुश्किल मुश्किलें आपको आ रहा है तो वो सारी बातें उनसे पूछ सकते हैं वो बेजीजे का आपको सारी बातें बताएंगे तो चलिए इसी के साथ हमें और देवेंद्र कुमार नाइक जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो हैं हम फिर भी है ये ही तमलना तेरे जरों की कसम हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम तुझ पे दिल कुरबा तू ही मेरी याद जुग दिल क़ुदरत